ना केवलम अनुभव जहाँ जो दिखता है वही रहता है अन्य तो नहीं रहता है ये अनुभव तो पहले का अनुभूति अभी कहते केवल अनुभव प्रमाण बात नहीं आगमोपि भी में भी वेद में प्रमाण है श्रुति वाक्य सींचित पश्य आनंद आगत नवती असंग पुरुष इसे गृहदारणी की माया स तत्र तंचित पसती स्वप्न अवस्था में जो कुछ दिखता है अनंधागत स्त नही होता असंबद्ध होता है अनुतः अन होता है क्यों असंग पुरुष असंग ये पुरुष असंग इसलिए स्वप्नावस्था में जो कुछ दिखता है जो कुछ करता है उसके साथ संबंध नहीं होता है सब आये स ये तस्वीन सम्प्रसाद रक्त चरित्र दुष्टि व पुण्यम छ पुनः पुरुष पापन प्रत्यावाक्य सर्वाय पुष्तवस्था में पहले स्वपनावस्था में संप्रसाद में नहीं करना सर्वाएस पुरुष रिवा दृष्टिव पुण्य उसके बाद एक तस्वीन सम्प्रसाद स्थित्वा पुनः प्रतिन्याय प्रत्रिय। प्रति दृवती भरे स्वप्न अवस्था में करता है इधर उधर चलता है दृष्ट एवं पुण्य पाप करता है लेकिन दे, देख करके दृष्ट एवं कृत्या पुण्यपाप नहीं करता है स्वपनावस्था में करके फिर एक तस्वीन सम्प्रदाय स्थित्व स्वप्न अवस्था में सब करने के बाद सुश्रुति अवस्था में स्थित फिर सुश्रुति के बाद जैसे प्रति न्याय विपरीत क्रम से आता है जिस प्रकार गया विपरीत क्रम से आता है प्रति होनी आदरवती जो स्वयं जगने के बाद वही उठता है ना दूसरे उठता है वही प्रति जैसे भी व्याग्रह हो मनुष्य हो पशु हो जो जैसे सुश्रुति में था फिर उसी के पूर्व अवस्था में जैसे आ जाता है प्रति होनी आदरवती इत्यादि वाक्य द्वयम अर्थता पठती श्रुति वाक्य है दो उसको अर्थ से पढ़ते इस श्लोक में येक्ष पापं किंचि केनान भे दृष्ट पुण्य पापे तंश्रुतिशु डिंदी भवेत् पुण्यं त्रीक्षते जीवपुरुष स्वप्नवशा जो कुछ दिखता है तत्र स्वप्न वा किंचिदक्षते पश्य दिखता है तेन तेनागत भवे तो असम्द होता है पुण्यं पुण्य पापच करके ही दृष्ट आय कौन से पुण्य पाप का करता नहीं होता उसको ले करके नहीं आता कल दे करके इतम श्रुति में स्पष्ट कहा गया सत्र जीवात्मा त्र तम अवस्थाया कि भोग्यम इच्छते जो कुछ भोग्य दिखता है स्वप्न अवस्था में तेना दृश्यन आनंदागत भवे दृश्य के साथ संबंध नहीं होता है अनुसूचागत न भवे उसके अनुसार ग्ध नही होता है कि स्वयं अवस्थातरम ग उसी अवस्था से अन्य अवस्था को जब जाएगा किसी अवस्था सम्बन्ध होकर जाएगा किसी दिशा को लेकर जाता है और अन्य अवस्था को जब जाएगा अनंधागत दिशा से संबंध होकर के सहमी ही जाता है पुण्य काल से पुण्य फलम सुखम पुण्यकर्म को कैसे देखेगा पाप कर्म को देखेगा कैसे पुण्य काल पुण्य फल सुख अनुभव करके पाप फल दुख अनुभव पाप दुख दृष्टि है वह दृष्टि में तो देख करके अनुभव करके देखने का अच्छा। सुख दुख को देखने का सा अच्छा? अनुभव करना उसको अनुभव करके ही अनादाय उसको लेकर नहीं जाता है जगने के बाद कुछ पहले का विषय को लेकर के सुखी दुख होता है नहीं अनाद आदाय में तो लेकर के अनादाय नहीं लेकर के वही केवल सुख दुख अनुभव करता है पुण्य पाप करता जैसे लगता है आगे जो अन्य अवस्था को जाता है कुछ नहीं लेता है क्योंकि पुरुष असंग भक्त तत्व विवेचना पराणी शुक्ति अंतराणी दर्शे थी भक्तृतत्व तो भोक्ता का उभयात्मक भोक्ता को लेकर के शुद्ध स्वरूप साची है असंग उसको विवेक करना विवेक करने के लिए अन्य श्रुति वाक्य दिखाते हैं जाग्र सप्न स श्यादि प्रपंच यकाशते तत्माहति ज्ञात आगे बोलो प्रकाशते यगृत स्वन स्ति आदि प्रपंच प्रकाशते तत्म अहम जागृत स्वन स्वश्रुति आदि प्रपंच जाग्रत प्रपंच को जो देखता है प्रकाश करता है स्वप्न प्रपंच प्रपंच उसे अवांतर भेद को जो प्रकाश करता है वो प्रकाश का शुद्ध ब्रह्म तीनों प्रपंच से विलक्षण तीनो अवस्था से जो प्रकाश करने वाला दृग रूप ब्रह्म अहम वही ब्रह्म में ही हूँ तीनो अवस्था से विलक्षण इति ज्ञान तो ऐसे साक्षात्कार करने पर सर्व सर्वबंधे प्रमुच्यते संपूर्ण बंध संसार के बंध से प्रकर्षण मुच्यते मुक्त हो जाता है ये ज्ञान होने पर यन से शुद्ध आदि प्रपंच प्रकाश यद ब्रह्म वो कौन है यद सत्य ज्ञान आनंद लक्षण ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म तरह में कहा गया विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इसे भी कहा गया तो ब्रह्म का लक्षण सत्य है ज्ञान है आनंद स्वरूप ब्रह्म वो तो तो उसके वही प्रकाश करता है सद जागर स्वप्न स्वृत्ति तीनों को इस रूप से साक्षी रूपे अवस्थितम साक्षी रूप से रह करके त तो जागृता प्रपंचम प्रकाश प्रकाश करता है प्रकाश तद अहम् अस्मि कोई ब्रह्म, ब्रह्म ना बुद्धी, बुद्धी में हूँ न कि बुद्धि चिदाभाष अस्मि बुद्धि बुद्धि में चिदाभाष आदि से देह इंद्रिय मन आदि में नहीं हूं अभी तत्नो अवस्था को प्रकाश करने वाला जो ब्रह्म रूप है सत्यम ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म हूं इति ज्ञावा ज्ञान कैसे श्रुत्य अनुभव निश्चित श्रुति से श्रवण करेगा मनन करेगा आगे अनुभव श्रुति से निश्चय होने मात्र से नहीं अनुभव साक्षात्कार भी है अभ्यास बार बार करके निश्चय करके तो अपरक्ष साक्षात्कार जब हो जाता है सर्व बंधे ही प्रमुच्यते बंध क्या है प्रमात कर्तृत्व आदि भी ये अपने को प्रमाता मानता है कर्ता भोक्ता मानता है यही बंधन नहींक्त हो जाता है प्रमुचत में प्ररूप सर्वे प्रकर्षण मुच्यते प्रकर्षण कहा तो सर्वात्मा पूरा मुक्त हो जाता है सब बंध रहित हो जाता है, तो हो है। ज्ञान होने पर वही तीन अवस्था का साक्षी ब्रह्म है जो सत्यम ज्ञान आनंद ब्रह्म का वही मैं हूं ये ज्ञान साक्षात्कार होने पर मुक्त हो जाता है एक एक एवात्मा मंतव्य जाग्रत जाग्रत व्यतीतस्य एक जागृत स्वपनसु शोक्तिवनासु शुक्तिषु स्थान्यतीतु शुक्ति जाग्रत स्वप्नसु शुतिषु एक एवं आत्मा मंतव्य हो आप स्वप्न अवस्था में जो रहते हो सुश्रुति अवस्था में वही है दूसरा रहता है जागरण के बाद तो तीनों में जागर स्वप्न सुश्रुति सु तीन आत्मा अलग अलग नहीं एक एवं आत्मा मंतव्य हो एक ही आत्मा है वही जागृत अवस्था में जागृत स्वप्न में वही सुश्रुति में वही तभी आगे स्मरण करता है सुखम अहम और स्वाप न किंच का अवस्था का स्वप्न में देखता है मैं आज स्वप्न में देखा <Sapandakadana> वही जागृत अवस्था में वो जो देखता है वो तीनों अवस्था से भिन्न होगा है तीनों अवस्था के अंतर्गत होगा भिन्न भीन होगा दृश्य से भिन्न होता है दृश्य से भिन्न है आप जिसको देखते हो वो आपसे भिन्न है।, है जो दिखता है घटपटादे हमसे भिन्न है जो दृश्य गे होगा अपने से भिन्न है जो जागृत स्वप्न सुखेगा वो तीनों अवस्था से भिन्न है स्थान त्रय व्यतीत जब ऐसा निश्चय हो जाएगा ये तीनों अवस्था से मैं विलक्षण हूँ देह का आप देखते हो तो देह से भी भिन्न है देखने का चक्षु से देखने का नहीं ज्ञान देह का ज्ञान आपके है मामा देह मामा इंद्रियम मामा बुद्धि मामा प्राण ये सब ज्ञान होता है ना नहीं मध्यम ज्ञान ज्ञान होता है ये सब आपसे भिन्न है आप उसे विलक्षण। लक्षण है पूरा जागृत प्रपंच में आपके शरीर आदि भी आ गया सबसे भिन्न है दीर्घ रूप जो देखा नहीं जाता है जो सबको प्रकाश करने वाले है वो किसे प्रकाश होगा नहीं, नहीं। उसका प्रकाश को कोई है वो सबका प्रकाशक है वही ब्रह्म है तभी ऐसा निश्चय होने पर ही स्थानोत्र व्यतीत जो स्थानोत्र को अतिक्रमण करके स्थित है वही ब्रह्म स्वरूप अपना निश्चय हो जाएगा तो पुनर्जन्म नुनर्जन्मन नहीं।, नहीं है जागृत आदि सुतव्य तीनों अवस्था में एक ही है एवं विवेक ज्ञान विवेक के विचार ज्ञान होने पर जा बार बार अवस्था विचार करने, करने से क्या होगा तीनों अवस्था से विलक्षण में हूँ स्थान त्रय व्यतीत तत्थ करते अवस्था विविधता से आत्मा न से विविध शुद्ध पृथक जो आत्मा निश्चय हो गया उसका पुनर्जन्म नीतते ये तो सर्वपात सर्वता नष्ट होगा सर्व नष्ट होने के बाद आगे शर्यांतर की प्राप्ति नहीं होगी जन्म नहीं होगा जन्म नहीं होगा तो उसका अभाव हो जाएगा किसका अभाव होगा देखो किसका जन्म नहीं होता है आत्मा का जिसका जन्म पुनर्जन्म अभाव हो गया उसका जन्म नहीं उसका अभाव हो जाएगा ये प्रश्न क्या है ये इसके बाद सर्ज का अभाव हो गया पुनर्जन्म नहीं होगा किसका पुनर्जन्म नहीं होगा आत्मा का उसका अभाव हो जाएगा देह के अभाव होने पर उसका अभाव होगा आप जो स्वप्न अवस्था में आ जाते हो उसे लेकर जाते हो तो आप आते हो ना नहीं? सपन अवस्था से भिन्न होने पर आपका अभाव हो जाता है जागृत अवस्था में जो स्वप्न अवस्था को जाते हो क्या लेकर जाते हो तो आपका अभाव होता है सुस्वी अवस्था में आपका अभाव हो जाता है अभाव है नहीं अभाव नहीं होगा तीनों अवस्था से विलक्षण सुस्तृति अवस्था में आनंद है या नहीं देखो सुस्व अवस्था में कोई विषय का भोग होता है नहीं नहीं विषय भोग के बिना सुस्वी अवस्था को सब जानना चाहते हैं अच्छा है नही सुरस्वती अवस्था देखो विषय भोग के बिना भी आनंद है उसमें समय क्यों अज्ञान रहता है यदि ज्ञान रहे मैं हूँ और कोई विषय संसार कुछ नहीं तो है तो आनंद रहेगा ऐसे मुख्य होने पर सुस्वत अवस्था में जैसे वेट का विस्मरण है और अपने स्वरूप का ज्ञान सुस्वी में तो स्वरूप का ज्ञान नहीं है स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो आनंद रूप स्वर रहेगा नहीं कि अपना अभाव हो जाएगा कोई लोग डरते हैं, आगे स्वर नहीं मिलेगा फिर कहा जाएंगे कहा जाने का नहीं सब तो कुछ संसार जैसे स्वप्न अवस्था में उठ जाने पर स्वप्न प्रपंच कुछ रहता है <laughs> कोई दुखी होता है विवेक इस मेरे पास इस संपत्ति थी कहाँ चलेगी दुखी होता है अत्यंत मूढ़ कोई दुखी होगा उठने के बाद कुछ नहीं शांत होता है एत तो सर्यपाता सर्यपात के बाद अन्य शर् की प्राप्ति नहीं होगी होम भोग्यं ठिषु धामस यद्य भुक्ता भोगस् यद्यो विलक्षण साक्षी साक्षी भोग्यं सुधाम सु तीन स्थान में तीन अवस्था में यद भोग्यम जो भोग्य है जागृत भोग्य स्थल है सपने होता है वासनामा विषय भोग्य सुत भोग्य होता है स्वरूप आनंद भोग का विषय जो कुछ होता है यद भवेद तेव्यो विलक्षण साक्षी साक्षियों से विलक्षण है यही चिन्मात्र है वही मैं हूँ निरतर सदा शिव कल्याण चन्मात्रह ज्ञान विचार करोग्य स्थूल प्रबृत आनंदस्व स्थूल हे जागृति मे प्रबृत सूक्ष्म आनंदस्व स्वप्न में सुस्वी में य भोक्ता अच्छा ये छोट गया त्रिष्धाममसु यदो भोक्ता भोगस्थ यदि तीनों धाम में जो भोग्य है उसको लेना और भोक्ता भी लेना और भोग लेना भोग्य भोक्ता भोग ये से विलक्षण है साखी साखी स्वयं भोक्ता है नहीं नहीं भोग्य भोक्ता भोग तीनों को जानने वाला है तीनों से विलक्षण जो भो, भोग्य भोक्ता और भोग उसे विलक्षण है साखी से मात्र भोक्ता कौन है विश्व तेजस्व प्राज्ञा जागृत अवस्था में भोक्ता है विश्व सुस्वती में क्या है तेजस भो है सुश्रुति में तेजस है जागृत में विश्व में प्रज्ञा तेजस है सपने य भोग भोग कार में ते विलनाधि स्थान स्थान में भोग्य भोक्ता सबसे विलक्षण है यूप साखी साक्षी क्या, क्या स्वरूप है चिन्ह चेतन मात्र और कुछ नहीं चिन्ह मात्र सदा शिव सदा निरंतर निरत्य से आनंद रूप सर्वदा शोहमान और निरत से आनंद जितने विषय सुख है कोई निरत है और निरत्य से आनंद है ब्रह्मानंद सर्वदा शोभमान आनंद रूप परमात्मा अस्थि सोहम तो अस्मी कोई मैं हूँ ऐसा विचार ज्ञान हो जाए साक्षातकार से विचार करना पड़ो तो और साक्षात्कार हो गया तो मुख्य हो जाइए एवं विवेके न आत्म तत्व असंग निश्चित है ऐसा विवेक करने पर निश्चय हो गया आत्मतत्व असंग है असंग ही अम पुरुष कहा अर्ति अवस्था से विलक्षण है क्योंकि जब सपने से आता है कुछ नहीं लेकर के आता है उसके साथ संबद्ध नहीं निश्चय हो जाएगा आत्मा असंग निश्चय होने पर तो असंग आत्मा में भोक्तृत्व तो रहेगा या कर्तृत्व तो रहेगा असंग <laughs> में कोई धर्म नहीं रहेगा तो भोक्तृत्व तो कस्य फिर भोक्तृत्व तो किस में इतना आह अभी संघा करने से तो उत्तर देते <laughs> एवं विवेचिते तत्व विज्ञानमय <sp cioè> शब्दित भासो विकारियो चिदा भाषो विकारीयो वो तस् शिष्य एवं तत्व विवेच्य तत्वेचित हो गया असंग हे आत्मतत्व तथा भक्तृत्व कस्य विज्ञानमय शब्द तो यस विकारि तोक्तृत्व चिष्यते विज्ञानमय शब्द से जो कहा गया चिदा विज्ञान में तो विज्ञान प्राय है चिदाभास है विज्ञानमय शब्द से कहा गया जो चिदाभास है जो तव पद का वाचारे यो ही विकारी है क्योंकि विज्ञान बुद्धि उपाधि के बुद्धि में विकार होता है तो चिदाभाष में विकार हो तोक्तृत्व वो ही भोक्ता हे चिष्यते पहले विचार आया था केवल चिताभाष में नहीं होगा क्योंकि अधिष्ठान की बिना भ्रांति नहीं होती चिदाभाष कहेंगे तो उसका अधिष्ठान चैतन्य रहेगा या नहीं रहेगा अधिष्ठान तो अवश्य रहेगा तो वक्तु तो अधिष्ठान में नहीं है चिताभाष में इसे कहते और भोक्त तो वास्तव नहीं है किंतु अधिष्ठान की बिना केवल चिताभाष कहीं रहेगा नहीं रहेगा केवल अधिष्ठान में नहीं केवल बुद्धि में नहीं किन्तु चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि में और चिदाभाष कौन से क्या है बुद्धि भी चीत बदास चेतना जैसे लगती है वो चिदाभाषिटे उसमें सारा व्यवहार सांसारिक व्यवहार जितने वही करता है चिदावास विशिष्ट बुद्धि जी वही तो करता है उसमें भक्तित्व तो है विज्ञान में शब्द से कहा गया यो विज्ञान शब्द नियमान चीदावास विज्ञान शब्द से कहा जाता है चिदावास कस्य विकारीत्वाद भोक्त वो भोक्ता है क्योंकि विकारी विज्ञानमय शब्दितः विकारियो ये कौन सा प्रकरण चल रहा है शिजी का प्रकरण एक किसकी व्याख्या मालूम है एक श्लोक मंत्र या श्रुति का किसके मालूम में किसकी व्याख्या है ये प्रकरण नहीं देखो ये नहीं ये प्रकरण ही व्याख्या है प्रकरण ही किसकी व्याख्या है ये इतने किमीचन से शुरू होता है आत्मानंद से देखो मैं जो बोलता हूँ तो नहीं बोला पहले बताया था पूछा पहले अच्छा मैं शुरू करता हूँ क्यों मिल देता हूँ ये श्रुति पहला है आत्मानंद से बिजाने आज उसी की व्याख्या है उसमें कहा किमिछण कस्य काम कस्य काम जो कहा किमिचन कह करके विषय के अभाव कर दिया कोई काम्य वस्तु नहीं है आत्म ज्ञान होने पर अन्य कोई कामना का विषय है ही नहीं समीक्षा है कस्य काम जो कहा गया है भोक्ता कोई नहीं भुक्त अभाव विवक्षया पहले आया था भोक्ता के अभाव है भोक्ता कोई नहीं है तो शरीर अनुसंजरित कहा गया था अभी भक्तृत्व मान लिया चिदा भाष में पहले तो क्या भक्तृ अभाव के लिए कस्य काम कहा था अभी कहते भक्तृत्व मान लिया नीदाभाष से भक्तृत्व अंगिकारे चिदा में भक्तत्व जी मानेंगे तो कस्य काम इति इस बचो भक्तृभाव विभक्षा पहले कहा था कस्य काम इति बचो भक्तृभाव विभक्षा या में आया था भक्ता के अभाव की विवक्षा से कस्य काम कहा गया यदि व्याह नहीं तो दयाघा तो परस्पर वहाँ भुक्त अभाव कहते यहाँ कहते भुक्तृत्व चिदावास में ऐसा संक्रमण से उत्तर देते जो भुक्त अभाव विवक्षा पहले कहा गया था वो तस्वीर वचन से पारमार्थिक भुक्तृभाव परत्पम पारमार्थिक तो है क्या चितावास में चिदावास पारमार्थिक है या नहीं, नहीं। जो से पारमार्थिक नहीं उसमें पारमार्थिक भुक्त रहेगा इसलिए यहाँ जो भुक्त भाव विवक्षा पहले कहा था पारमार्थिक भुक्ता कोई नहीं है पार्थिक भुक्त भाव पर्थिकोक्ता नहीं है इस अभिप्राय अब यहाँ जो तो कहते ये मिथ्या तो है वास्तविक तो में भोक्त चिदाभाष से मिथ्यात्म साधी पहले पारमार्थिक भक्त भाव कहा गया था इसी अभिप्राय से अभी जो भोक्ता चिदाभास को कहा वो चिदाभाष सत्य है मिथ्यात्म साधी थी चिदा मिथ्यात्म माई कोय चुदासरुवादी इंद्रजन यतह प्रोक्त तदन पात यू अयम चिताभाष माई कह माए कहे मिथ्या है किस प्रमाण से श्रुत है अनुभव आदपी श्रुति प्रमाण से अनुभव से भी निश्चय होता है कि चिताभाष माई कहे श्रुति बताएंगे ठीक है में अनुभव होता है जो दृष्टा दृश्य आदि है लक्षण उसके अंतर्गत ही चिताभाष है उससे विलक्षण है चिन्ह मात्र को छोड़ कर बाकी सब मिथ्या है जितने दृश्य वर्ग है दृघ स भिन्न है वो सब मिथ्या है जो दृश्य है ज्ञो आप जानते हो वो सब मिथ्या है तो चिदाभाष भी माईक कहे क्योंकि दृक्ष से चिद्ध से भिन्न है और जो दृग रूप है नित्य चैतन्य है क्या नहीं। और जो तो बुद्धि प्रतिम्बित है उससे भिन्न होने से सब मिथ्या है इंद्रजालम जगत प्रोक्तम सारे जगत इंद्रजा इंद्रजाल जैसे जादू है जगत ऐसा ये केवल दीक्षता है वास्तव तो नहीं है तदंतपाति तदंतपाती चिदाष जगत के अंतर्गत है जगत के अंतर्गत से मिथ्या है अयम चिदा माई को माई कात्मक मिथ्या है श्रुते है श्रुतिहा उत्तरतापनी उपनषदेह जीवेशाभास न करो जीवच तो ईश से जीव ऐसौ तुम आभा न करो आभास से जीव ऐसा बनाता है यह आभास चेतन के आभासा चीतवदीद चित अनु दृष्टादि तृतय मध्यवर्ती अनुभव मानता दृष्टा दृष्टि दर्शन तृतीय के मध्यवर्ती है अनुभव का विषय साक्षी के द्वारा अनुभव मान है अनुभव का विषय होने से भी मिथ्या जो अनुभव माने है वह मिथ्या है अनुभव रूपये सत्य है उसके विषय जितने ज्ञान का विषय वो मिथ्या है तदेव उपवाद ही उसका प्रतिपादन करते इंद्रजाल जगत प्रोक्तम इंद्रजाल क्या इंद्रजाल विथ्या इंद्रजाल जैसी मिथ्या उस प्रकार जगत ही मिथ्या है उसे जगत अंतर्भूतत्वाद जगत के अंतर्गत है चिरा भाषा अस्यापी मिथ्यात्म तदवत अनुभूय विद्वान लोगो जैसे जगत को मिथ्या रूप से अनुभव करते है असीचिताभास में भी मिथ्या तो किसको होता है विद्वद्व विद्वान को ये यस्जगत अंताती अतो मिशा योजना तदंतपा अथ मिथ्या मिथ्या है। तो। माई को जगत अगत ही विनाशी तो अनुभव जगत में जैसे विनाशीत्व तो का अनुभव है इसी प्रकार चिदाभास में विनाशी तो विनाश का अनुभव होता है इसलिए मिथ्या है विल सुक्तियाद साक्षिणा ही अन्भूयते एक स्वभाव नक्ति पुनः पुनः सुक्ति मूर्छा आदि में साक्षी स्वरूप रहता है और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं रहता है उसका विलय अंतग्रण रहता है सुश्रुति अवस्था में अंतकर्ण का लय हो जाता है कारण अवस्था में अज्ञान में सुसा में बुद्धि अंतकर्ण कारण में लीन हो जाते हैं स्वप्न अवस्था में तो सूक्ष्म शारीथा में कारण में लीन होते हैं अज्ञान तो रहेगा बुद्धि आदि नहीं तो बुद्धि में प्रतिबित चीदा में नहीं है तो सत्यादु साक्षिना अश्य विलयो पे अनुभव किया जाता है इस प्रकार निश्चय हुआ जो चिदाभाष मिथ्या है विनाशी है चिदाभास को निश्चय होगा विचार कहाँ होता है चिदाभा विचार करेगा साक्षी कोई विचार नहीं करता है शुद्ध जो चिन्ह मात्र साक्षी वो चिन्ह विचार करेगा अहम अस्म ब्रह्म इसे ज्ञान विचार करेगा साक्षी विचार तो चिताभाष करेगा चिताभाष समझ लेगा मेरा स्वभाव जो वास्तव तो स्वभाव है तो साक्षी रूप सत्य है बाकी ये जो स्वरूप है ये स्वभाव विनाशी है मिथ्या है जो चिदाभाष अधिष्टान रूप से तो सत्य है और चीतावास रूप से प्रतिम्ब रूप से मिथ्या है एकादश स्वस्वभाव पुनः पुनः विभिन्न चीतावास इस प्रकार अपने स्वभाव को बार बार विचार कर निश्चय करता है दर्पण में जो मुख दिखता है ये मुख आपके वस्तुतः गिरीवास्थ मुख की अपेक्षा भिन्न नहीं है वही दिखता है वो गिरीवास्थ मुख समझो सत्य है और दर्पणस्थ मानो तो मिथ्या है ऐसे चिदाभास को चिद रूप ब्रह्म मानो और कुछ नहीं और बुद्धि में तो चिदाभास मानो मिथ्या है चिदाभास समझ लेता है कि जो मेरा बुद्धि में स्वरूप दिखता है वो मिथ्या है अधिष्ठान चिद रूप सत्य ही मेरा स्वरूप है ऐसे बार बार विचार करता है चिदाभास सुख में आदि शब्द से मूर्खा आदि लेना मूर्खा प्रय भू मूछात्म तथा मिथ्या होने पर क्या होगा तो चिदाभाष इस स्वभाव मिथ्या स्वभाव बार बार विचार करता है यदा कुटस्थ से है? नहीं कूटस्था विवेचितिदाईकूटस्थिदा तत्व ज्ञात हुआ तदा स्वस्व अर्थास्वत्व अपना सत्व एक मिथ्यात्मक है मेरा पुनः पुनः विभिन्न कूटस्थसे विविचा कूटस्थसे अपना स्वरूप मिथ्या है कूटस्थ ही तत्व वास्तव मेरा उससे अतिरिक्त जो स्वरूप मिथ्या है इसे बार बार विवेक करके निश्चय करके जानता है यदि चिताभाष निश्चय बार बार विचार करे निश्चय कर दे कि मैं मिथ्या हूँ माई कहूँ विनाशी हूँ तो फिर भोग करना चाहिएगा तथि कित निश्चय पर क्या होगा प्रख्या विविच्य नाशंत पुनर्भोग ना मूर्सु शायत तो भूमौ विवाह को भी वा ऐसे विवेकर के अपने स्वरूप का नाशम निश्चित निश्चय कर देता है की विनाशी में नाश होने नष्ट है चिदावास निश्चय हो जाएगा विवेक का कुटस्थ से भिन्न मिथ्या है नाश का निश्चय करने पर फिर पुनर्भोगम न बांधे भोग करेगा नहीं भोगीचा नहीं करता है उसमें कहा विनाश का निश्चय होने पर भू की इच्छा क्यों नहीं होगी उसमें दृष्टांत बताते हैं मूमोसु अब मरने वाला है भूमो शाही तो उसको भूमेश्वर जाए प्राण छोड़ने वाले कहते खत से हटा दो नीचे ले लो जो तो मर जाता है ना खट के ऊपर मरना नहीं है जमीन के ऊपर शाही तो भूमो उस समय कोई कहेगा आपके लिए विवाह के लिए कन्या लाए कोई चाहे विवाह को भी आंसर कौन विवाह करना चाहेगा जब मरने वाला है तो मुमुर्ष से मृत प्राणता की धातु से शन प्रत्य हुआ सन प्रति होता है तो मरना चाहता है ये अर्थ होगा मरना चाहता है ऐसे मुमूर्ष कैसे बनेगा एक भारतीय आशंकायाम शन वक्तव्य हो आशंकायां शन वक्तव्य हो मरना आशंका होने पर शान प्रत्यय होता है आशंकायाम शन वक्तव्य हो ऐसे भारतीय प्रत्येक आशंका अर्थ हुआ मरने की आशंका होने पर उसको मुमूर्ष कहते हैं मुमूर्सु भूमौ साहित विवाह को भी वाछति स्विनाश निश्चय भोग इच्छा अभाव दृष्टान्त नश निश्चय होने पर भोग इच्छा नहीं होती दृष्टान्त दिया न मूमूर्ष साहित भूमि